पत्रावली 130 स्वामी अभेदानंद को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ प्रिय काली तुम्हारे पत्र से मुझे सब समाचार ज्ञात हुआ जिस तार के बारे में तुमने लिखा है उसके ट्रिब्यून में निकलने की मुझे कोई सूचना नहीं मिली छह महीने हुए मैंने शिकागो छोड़ा था और अभी तक मुझे वहां लौटने का समय नहीं मिला है इसलिए मैं वहाँ के हाल की बराबर खबर न रख सका तुमने बड़ा कष्ट उठाया है इसके लिए तुम्हें मैं किस प्रकार धन्यवाद दूं? तुम सबने काम करने की एक अद्भुत योग्यता दिखाई है श्री रामकृष्ण के वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं तुम लोगों में अद्भुत तेज है शशि शान्याल के विषय में मैंने पहले ही लिखा है श्री रामकृष्ण की कृपा से कुछ भी छिपा नहीं रहता अगर वे चाहें तो संप्रदाय स्थापन आदि करें इसमें क्या हानि है शिवा व संत पंथान तुम्हारा पथ कल्याण में हो दूसरी बात यह कि तुम्हारे पत्र का अभिप्राय मैं नहीं समझ सका अपने सब के लिए मठ बनाने को मैं स्वयं चंदा जमा करूँगा और यदि इस बात के लिए लोग मेरी निंदा करें तो इसमें मेरा कुछ घटता बढ़ता नहीं है तुम लोगों की बुद्धि कुटस्थ बुद्धि है तुम्हें कोई हानि न पहुँचेगी तुम लोगों का आपस में अत्यंत प्रेम भाव हो जनता की टीका टिप्पणी के प्रति उदासीनता का भाव हो इतना ही पर्याप्त है काली कृष्ण बाबू को हमारे उद्देश्यों के प्रति आगाध प्रेम है और वे महान पुरुष हैं उन्हें विशेष रूप से मेरा स्नेह कहना जब तक तुम लोगों में भेद भावना हो प्रभु की कृपा से रणे वने पर्वत मस्तकेवा चाहे रण में चाहे वन में चाहे पर्वत के शिखर पर तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं रहेगा श्रेयांशु विघ्नानी श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न होते हैं यह तो स्वाभाविक ही है अति गंभीर बुद्धि धारण करो बाल बुद्धिजीव कौन क्या कह रहा है उस पर तनिक भी ध्यान न दो उदासीनता उदासीनता उदासीनता मैं शशि अर्थात रामकृष्णानंद को विस्तारपूर्वक लिख चुका हूँ कृपा करके समाचार पत्र और तुम पुस्तकें अब न भेजना ढेकी स्वर्ग में भी जाकर ध्यान ध्यान ही कुटता है देश में भी दर दर भटकता फिरना और यहाँ भी वही बोझा होना ऊपर से बोलो इस देश में किस तरह औरों की पुस्तकों के खरीदार जुटाऊँ एक साधारण से व्यक्ति के सिवा और तो कुछ मैं हूँ नहीं यहाँ के समाचार पत्र आदि मेरे विषय में जो कुछ भी लिखते हैं उन्हें मैं अग्निदेव को समर्पित करता हूँ तुम भी वही करो वही वाजिब तरीका है गुरुदेव के काम के लिए जनता में कुछ प्रचार प्रदर्शन की आवश्यकता थी वह हो गया अच्छा हुआ अब तुम लोग अरे गहरे लोगों की बकवास पर बिल्कुल ध्यान ना देना चाहे मैं धन एकत्र करूं या और कुछ करूं? क्या अरे गहरे मनुष्यों का मतामत प्रभु के कार्य में रुकावट डाल सकता है भाई तुम अभी बालक हो और तेरे तो बाल सफ़ेद हुए जा रहे हैं ऐसे लोगों की बातों और मतामत पर मेरी श्रद्धा का अंदाज तुम इसी से लगा लो चाहे सारा संसार एक होकर भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए जब तक तुम लोग कमर कसकर मेरे पीछे हो हमें किसी बात का डर नहीं है मैं इतना समझ गया हूँ कि मुझे बहुत ही ऊंचा आसन लेना पड़ेगा तुम लोगों के सिवाय और किसी को पत्र नहीं लिखूँगा गुणनिधि कहा है उसे ढूंढ कर यत्नपूर्वक मठ मिलाने की चेष्टा करना वह बड़ा विद्वान और सच्चा मनुष्य है तुम जमीन के दो प्लाट लेने की व्यवस्था करो लोग चाहे जो कहे कहने दो मेरे पक्ष या विपक्ष में समाचार पत्रों में कौन क्या लिखता है लिखने दो तुम उसकी बिल्कुल परवाह न करो और भाई मैं बार बार तुमसे विनती करता हूँ कि टोकरे भर भर कर समाचार पत्र मुझे न भेजा करो इस समय विश्राम की बात तुम कैसे कर सकते हो जब हम इस शरीर को त्यागेंगे तभी कुछ दिनों के लिए विश्राम करेंगे भाई तुम्हारे उस प्रचंड तेज से एक बार जोरदार महोत्सव कर दिखाओ चारों ओर धूम मच जाए वाह बहादुर शाबाश प्रेम का प्रचंड प्रवाह प्रयास करने वालों के समूह को बहा देगा तुम हाथी हो चीटी के काटने से तुम्हें क्या डर है वह अभिनंदन पत्र जो तुमने मुझे भेजा था वह बहुत पहले ही मुझे मिल गया था उसका उत्तर भी मैंने प्यारे मोहन बाबू को भेज दिया हमेशा याद रखो आंखें दो होती हैं और कान भी दो परंतु मुख एक ही होता है उदासीनता उदासीनता उदासीनता नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गति श्रीमद भगवद्गीता हे तात सुकर्म करने वाला दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता डर किसका किनका भैरे भाई यहाँ मिशनरी विस्मनरी सभी चिल्ला चिल्ला कर अबमौन हो गए हैं और दुनिया भी ऐसा ही करेगी निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तुवती लक्ष्मी सामवेश गुत वथेषम अद्ववा मरणमस्तु युगांतरेवा वा न्यायात प्रवल पदम न धीरा नृत्य में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करें या निंदा लक्ष्मी चाहे अनुकूल हो या अपने मनमाने मार्ग पर जाए चाहे मृत्यु आज आए या सैकड़ों वर्षों बाद वीरजवान व्यक्ति कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते भर तिहरी नीति सतकम ऐरे घरों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है न उनसे कुछ मांगने की प्रभु सब जुटा रहे हैं और भविष्य में भी जुटाएंगे भय किस बात का है मेरे भाई सभी बड़े बड़े कार्य प्रबल विघ्नों के मध्य ही हुए होते हैं हे वीर स्मर पौरुष उपेक्षित व्या जनाह शुक्रिपुणाह कामा कांचन वश वशगा हे वीर अपने पौरुष का स्मरण करो काम कांचनाशक्त दैनी लोगों की अपेक्षा ही उचित है अब इस देश में मैं दृढ़ प्रतिष्ठ हो गया हूँ इसलिए मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है परंतु तुम सब लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी सहायता करने प्रेम की उत्सुकता में भ्रातृप्रेम के कारण तुम लोगों में जो क्रियात्मक पुरुषार्थ उत्पन्न हो गया है उसे प्रभु के कार्य में लगाओ जब तक तुम निश्चित रूप से न जान लो कि वह हितकर होगा तब तक अपने मन का भेद न खोलो बड़े से बड़े शत्रु के प्रति भी प्रिय और कल्याणकारी शब्दों का व्यवहार करो नाम यश और धन के भोग की इच्छा स्वतः ही जीव में है उससे अगर दोनों पक्षों का काम चले तो सभी आग्रही होते हैं पर गुण परमाणु पर्वतीकृत्य अभी च्रिभुवनम के उपकार मात्र की इच्छा केवल महापुरुषों को ही होती है वही भक्ति भर्ती हरी नीति सत्कम इसलिए विमूढ़ अनात्मदर्शी तमसा छन्न बुद्धि जीव को उसके अपनी बाल चेष्टा करने दो गर्म महसूस होने पर स्वयं ही भाग जाएंगे चांद पर थूकने की चेष्टा करें शुभम भवतु तो उनका मंगल हो अगर उनमें माल हो तो उनके साफल्य में बाधा कौन डाल सकता है लेकिन अगर एशिया के वश में होकर केवल आस्फालन भर करें तो सब निष्फल हो जाएगा हर मोहन ने जब मालाएं भेजी है बहुत अच्छा परंतु तुम्हें यह जा जानना चाहिए कि उस प्रकार का धर्म जो हमारे देश में प्रचलित है यहाँ नहीं चल सकता उसे लोगों की रुचि के अनुकूल बनाना होगा यदि तुम उनसे हिंदू बनने को कहोगे तो वे तुमसे दूर भागेंगे और तुमसे द्वेष करेंगे जैसे कि हम ईसाई धर्मोपदेशकों से करते हैं उन्हें हिंदू शास्त्रों के कुछ विचार प्रिय लगते हैं बस इतनी ही बात है इससे अधिक कुछ नहीं अधिकांश पुरुष धर्म के लिए माथा पच्ची नहीं करते महिलाओं को कुछ रुचि है किंतु अधिक मात्रा में नहीं दो चार हजार व्यक्तियों को अद्वैत मत में श्रद्धा है परंतु पोथी जात स्त्रियों की निंदा की बातें करो तो वे तुम्हारा तुमसे तुम किनारा करेंगे सभी काम धीरे धीरे होते हैं धैर्य पवित्रता एवं अध्यवसाय तुम्हारा विवेकानंद